जिंदगी पहेली नहीं रहस्य सदगुरु ओषो के अनूठे प्रवचनों का संकलन ट्रैक तीन धर्म जानी जीने की कला प्रश्न आप कहते हैं धर्म जीने की कला है यह कला क्या है पूर्णानंद मनुष्य सदियों से एक भ्रांत धारणा के अंतर्गत जिया है वह भ्रांत धारणा थी कि धर्म जीवन का त्याग है जीवन से पलायन है जीवन से विरक्ति है मनुष्य ने अब तक धर्म को निषेध की भांति लिया नकार की भांति लिया जीवन को इंकार करना संन्यास बन गया था और जो जीवन को जितना इंकार करे उतना बड़ा संत था इसके दुष्परिणाम होने सुनिश्चित थे अपरिहार्य थे और दुष्परिणाम हुए इस धारणा के जितने दुष्परिणाम हुए उतने किसी और धारणा के नहीं हुए इस धारणा ने मनुष्य की आत्मा को यूं पकड़ लिया जैसे किसी के देह को कैंसर जकड़ ले इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि सिर्फ गलत लोग धर्म की तरफ आकृष्ट हुए रुग्ण लोग विक्षिप्त लोग ऐसे लोग जो जीने में असमर्थ थे जिन्हें नाचना नहीं आता था उन्होंने जल्दी से मान लिया कि आंगन टेढ़ा है यह मानना तो अहंकार को कठिन पड़ता है कि मुझे नाचना नहीं आता है। यह मानना बड़ा सुगम बड़ा सरल अहंकार का पोषण करने वाला है कि मैं करूं भी तो क्या करूं नाचूं तो कैसे नाचूं आंगन जो टेढ़ा है आंगन के टेढ़े होने से नाचने का कुछ लेना देना नहीं नाचना आता हो तो आंगन टेढ़ा हो तो भी नाचा जा सकता है नाचना ना आता हो तो आंगन बिल्कुल चौकोर हो तो भी क्या करोगे मुल्ला नसरुद्दीन आख के चिकित्सक के पास गया था पूछने लगा डॉक्टर साहब, चश्मा तो आप बनाए दे रहे हैं चश्मा लग जाने पर मैं पढ़ने तो लगूंगा ना डॉक्टर ने कहा निश्चित ही जरूर पढ़ने लगोगे थोड़ी देर मुल्ला चुप रहा, फिर बोला आप आस्वस्थ थे आपको भरोसा है सोच समझ के कह रहे पढ़ने तो लंगूंगा ना डॉक्टर ने कहा एक बार कह दिया कि जरूर चश्मा लग जाएगा तो पढ़ने लगोगे। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं इसलिए दोबारा पूछ रहा हूं कि पढ़ना मुझे आता नहीं पढ़ना ना आता हो तो चश्मा लग जाए तो भी ना पढ़ सकोगे चश्मे से पढ़ने का क्या लेना देना पढ़ना आता हो तो चश्मा लग जाए तो स्वभावतः ठीक से पढ़ सकोगे मगर पढ़ना आता हो तो बिना चश्मे के भी कुछ कुछ तो पढ़ा ही जा सकता है जो लोग धर्म में उत्सुक हुए इस नकारवादी धारणा के कारण मुझे आज्ञा दो तो मैं कहना चाहूं इस नास्तिक धारणा के कारण क्योंकि जीवन का निषेध नास्तिकता है जीवन अर्थात परमात्मा जीवन को तो किया इंकार और एक काल्पनिक परमात्मा को किया स्वीकार खूब बेईमानी हुई आदमी के साथ खूब खिलवाड़ हुआ आकाश में दूर बैठे किसी परमात्मा के प्रति तो आस्था और चारों तरफ छाए हुए जीवन के प्रति अनास्था था यह कैसा शीर्षासन था लेकिन सदियों से धर्म शीर्षासन करता रहा है अब सिर के बल खड़े होने में जिनको रस हो वे ही उत्सुक होंगे ऐसे धर्म में स्वभावतः गलत लोग उत्सुक हुए जो हारे हुए लोग थे जो जीवन में जीत नहीं सके जिन्हें जीवन में जीतने योग प्रतिभा भी ना थी जो जीवन में जीतने योग श्रम करने को भी रांची ना थे, काहिल सुस्त आलसी वे सब धार्मिक हो गए जीवन ने जिन्हें सब तरह पछाड़ा था वे जीवन से भाग खड़े हुए जो जीवन की चुनौती का मुकाबला न कर सकते थे जिनकी इतनी बड़ी छाती ना थी कमजोर थे कायर थे वे सब भगोड़े हो गए और धर्म ने उन्हें सुंदर आड़ दे दी प्यारा पर्दा दे दिया खूबसूरत ओट दे दी एक बड़ा मनमोहक मुखोटा दे दिया वे संत हो गए महात्मा हो गए थे वे केवल संतापग्रस्त भयभीत पराजित भगोड़े इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मगर उन्होंने अपने भगोड़ेपन को खूब दार्शनिक लिबास पहनाया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया क्रूप से क्रूप बातों को ऐसी प्यारी सैद्धांतिक सजावट दी कि लगावे जो कहते हैं वही सत्य है और खूब सोरगुल मचाया सदियों तक सोरगुल मचाया इसका परिणाम यह हुआ कि स्वस्थ लोग धर्म से रुचि खो दी है स्वस्थ लोग सोचने लगे धर्म हमारे लिए नहीं प्रतिभाशाली लोग बुद्धिमान लोग धर्म से दूर हट गए गलत लोग जिस जगह इकट्ठे हो जाएं, वहां से ठीक लोग अपने आप हट जाते हैं अर्थशास्त्र का एक नियम है कि गलत सिक्के सही सिक्कों को चलन के बाहर कर देते तुम्हारी जेब में अगर दो नोट हो एक असली नोट दस रुपए का और एक नकली नोट दस रुपए का तो तुम पहले नकली नोट को चलाओगे स्वभावता क्योंकि इससे जितनी जल्दी झंझट निकले छूटे उतना अच्छा असली तो कभी चल जाए नकली कभी चले ना चले पकड़ जाओ तो किसी भी बहाने नकली को निकाल देना चाहोगे नकली रुपया निकालना हो तो तुम मोल तोल भी नहीं करोगे दो चार पैसे कम या ज्यादा क्या फर्क पड़ता है रुपया ही नकली है जल्दी से भागोगे नोट देके जितने जल्दी होगा रफू चक्कर हो जाओगे और जिसके पास नकली पहुंचेगा जैसे ही पहचानेगा नकली है वो भी चलाने में लग जाएगा इस तरह नकली नोट चलने लगेंगे और असली नोट तिजोरियों में बंद हो जाएंगे ये नियम बड़ा महत्वपूर्ण है ये जीवन के और पहलुओं पर भी लागू होता है यह धर्म के संबंध में भी सत्य है जब नकली नोट चल पड़े धर्म के नाम पर तो असली नोट चलन के बाहर हो गए बुद्धों की तो भीड़ इकट्ठी हो गई स्वभावता उस भीड़ में बुद्धों ने खड़ा होना पसंद न किया बुद्ध अकेले हो गए वे भीड़ से मुक्त हो गए वे भीड़ के बाहर हो गए दूसरा दुष्परिणाम हुआ यह तो बड़ी हानि हो गई छोटी हानि मत समझना क्योंकि इसका परिणाम यह हुआ कि सारी पृथ्वी धर्म की रौनक से भर सकती थी धर्म की महिमा से जीवन नए नए अनुभव के आयाम खोल सकता था धर्म की प्रतीति से जीवन रोज रोज ऊंचाइयों पर उड़ सकता था धर्म के अनुभव से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उड़ान आती आकाश मिलता सीमाएं टूटती यह तो ना हुआ गलत लोग इकट्ठे हो गए सही लोगों ने पीट फेर ली सही लोग हट गए बुद्ध ने अगर वेदों को इंकार किया तो इसलिए नहीं कि वेदों से कुछ दुश्मनी थी बल्कि इसलिए कि वेदों के पास गलत लोग इकट्ठे थे अगर महावीर ने हिंदू धर्म को इंकार किया तो कुछ गलती हिंदू धर्म की ना थी गलती थी तथाकथित हिंदुओं की अगर जीसस ने यहूदियों के धर्म को इंकार किया यहूदियों के घर में पैदा होकर तो कारण यह नहीं था कि उस धर्म में कोई बुनियादी भूल थी कारण यह था उस धर्म के ठेकेदार गलत लोग थे और सही चीज भी गलत हाथों में गलत हो जाती इस नियम को भी समझ लेना गलत चीजें भी सही हाथों में सही हो जाती और सही चीजें भी गलत हाथों में गलत हो जाती सारा खेल हाथों का है जौहरी के हाथ में पत्थर भी हीरे जैसे चमकने लगते और मूढ़ों के हाथ में हीरे भी पड़ जाएं तो पत्थर ही हो जाएंगे मूड समझेगा ही क्या मूढ़ पहचानेगा क्या मूढ़ हीरे का करेगा भी क्या तुम गधों के ऊपर अगर शास्त्रों को भी लाद दोगे तो गधे पंडित ना हो जाएंगे कितने गधों पर तो विश्वविद्यालयों की डिग्रियां लदी हुई लेकिन उससे भी कुछ ज्ञानी नहीं हो गए गलत आदमी के हाथ में सब चीजें गलत हो जाती सही आदमी के हाथ में सब चीजें सही हो जाती सही आदमी का अर्थ ही ये होता है उसके पास प्रतिभा है वो कांटों का भी उपयोग कर लेता फूलों की तो बात छोड़ो और गलत आदमी फूलों का भी दुरुपयोग कर लेता है कांटों का तो करेगा ही यू समझो कि जैसे छोटे बच्चे के हाथ में कोई तलवार दे दे अब खतरा ही होने वाला है या तो खुद को चोट पहुंचाएगा या किसी और को चोट पहुंचाएगा चोट पहुंचने ही वाली खून बहेगा ही और धर्म के नाम पर कितना खून बहा हिसाब लगाओगे तो अधर्म तुम्हें अधर्म नहीं मालूम पड़ेगा फिर धर्म तुम्हें अधर्म जैसा मालूम पड़ेगा क्योंकि अधर्म के नाम पर तो खून बहा नहीं जीसस अलग हो गए यहूदियों से अगर मैं आज हिंदुओं ईसाइयों जैनों बौद्धों यहूदियों पारसियों की जड़ संस्थाओं के विपरीत कुछ बोल रहा हूं तो उसका कारण यह नहीं है कि उन परंपराओं के मूल में कहीं सत्य नहीं मूल में तो सत्य है मगर जिनके हाथ में वे परंपराएं पड़ गई जिन मूढ़ों के हाथ में भी हीरे पड़ गए वे उनका उपयोग पत्थरों की तरह कर रहे हैं और एक ही उपाय है उन मूढ़ों से उन हीरों को छीन लेने का और वो यह है कि उनकी सारी दुकानदारी गलत इसकी उद्घोषणा की जाए ये कोने कोने तक या आदमी के हृदय हृदय तक खबर पहुंचा दी जाए तो एक तो दुष्परिणाम यह हुआ कि गलत लोग इकट्ठे हुए ठीक लोग हटने लगे दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि जो ठीक लोग हट गए उनका मन भी विषाक्त हो गया फ्रेडरिक नीच से कहता था और ठीक कहता था वह आदमी कोई प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं था उसने कोई समाधि नहीं जानी थी लेकिन फिर भी सूझबूझ उसकी गहरी थी अंतर्दृष्टि उसकी पैनी थी उसकी प्रतिभा में धार थी उसे मौका मिला होता तो वो बुद्ध महावीर जरथुस्त्र लाउसू के हैसियत का आदमी होता लेकिन पश्चिम में मौके नहीं थे निस्से ने कहा है कि धर्म लोगों के जीवन को पलायन से तो नहीं भर पाया कुछ थोड़े से लोगों को छोड़ दो शेष सारे लोगों का जीवन पलायनवादी तो नहीं हुआ लेकिन लोगों के मन में जीवन के प्रति एक अपराध भाव जरूर भर गया जिन्होंने जीवन छोड़ दिया उनकी तो गिनती थोड़ी है मगर जो जीवन में बने रहे वो भी यूं बने रहे जैसे चोर हो जैसे अपराधी हो उत्फुल्लता चली गई आनंद चला गया उत्सव चला गया नृत्य खो गया जीवन के प्रति अहोभाव खो गया जो जीवन में बने रहे उनका मन भी तिक्त हो गया कड़वा हो गया उन्होंने गटक नहीं लिया जहर को मगर थूक भी ना सके न पी सके ना थूक सके ठ में अटका रह गया जो पी गए वो तो संत हो गए थो संत जो नहीं पी सके वो भी थूक न सके इतनी हिम्मत वो भी न जुटा पाए क्योंकि इतनी हिम्मत करने का अर्थ होता है भीड़ को नाराज करना फिर भीड़ सुडी लगाएगी फिर भीड़ जहर पिलाएगी बेहतर है चुप्पी साथ रहो मुंह बंद ही रखो मगर मुंह बंद रखा तो जहर जो तुम पी गए हो गले के नीचे ना भी उतारो तुम्हारे मुंह में भी भरा रहे तो तुम्हारे मुंह का स्वाद तो खराब कर ही जाएगा तो सारे लोगों के जीवन में एक विषाद छा गया रहे जीवन में वे भागे वे सब जीवन के प्रति एक तरह की उदासी से भर गए जीवन मंगलदाई न रहा ये दो दुष्परिणाम हुए और अब समय आ गया है कि पृथ्वी इस महामारी से मुक्त हो इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म जीवन की कला है जीने की कला है धर्म जीवन का त्याग नहीं मैं जीवन को और परमात्मा को पर्यायवाची घोषित करता हूं परमात्मा शब्द छोड़ दो तो भी चलेगा जीवन पर्याप्त है जीवन शब्द काफी प्यारा है परमात्मा कुछ और नई ऊंचाइया नहीं दे देता जीवन को ही निखार देना धर्म है और जीवन जन्म से नहीं मिलता जन्म से ही मिल जाता तो बात बड़ी आसान हो जाती तो फिर कोई कला ना सीखनी पड़ती तुम बाजार से एक वीणा खरीद लाए इससे यह मत सोच लेना कि तुम्हें वीणा बजाना आ गया यू वीणा बाजार से खरीद लाए हो इससे वीणा सीखने का अवसर तुम्हारे हाथ लगा अब तुम्हें अभ्यास करना होगा अब तुम्हें सतत साधना करनी होगी तब संगीत जन्मेगा ऐसा मत समझ लेना कि वीणा हाथ पड़ गई तो सब मिल गया अब क्या करना है अब तो बजाओ वीणा जगाओ दीपक राग बुझे दिए जल जाएंगे बुझे दिए तो नहीं जलेंगे जले दिए बुझ सकते तुम्हारा दीपक राग ऐसा ही होगा अगर एकदम से वीणा बजानी शुरू कर दी तो मोहल्ले में जो सो गए हैं वो जग जाएंगे दिए नहीं जगेंगे मोहल्ले के कुत्ते भौंकने लगेंगे लोग फोन पुलिस को करने लगेंगे घर के बच्चे चिल्लाने लगेंगे पत्नी चिल्लाने लगेगी मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी जब भी गाने का अभ्यास करती तो अपने घर के बाहर टहलने लगता मैंने उससे पूछा नसरुद्दीन ये मामला क्या है जब भी तेरी पत्नी संगीत का अभ्यास करती तू बाहर क्यों टहलता है उसने कहा इसलिए ताकि मोहल्ले वाले जान कि मैं उसको पीट नहीं रहा हूं नहीं तो लोग समझते कि मैं उसकी पिटाई कर रहा हूं ये गाना है और उसने अपने कान बताए कान में उसने रुई के फोहे लगा लिए दबा दबा के कि मैं तो सुन सुन के मारा जा रहा हूं फिर जब कोई उपाय ना रहा तो वो भी एक बीणा खरीद लाया और जो उसने बजाना शुरू किया बीणा का तो पत्नी को भी थका दिया पड़ोसियों को भी थका दिया बस एक ही तार को टन जाए बस टुन टुन, टुन, -टुन। आखिर लोगों ने कहा कि नसरुद्दीन बहुत बजाने वाले देखे कम से कम तारों पर हाथ चलाते तू तो एक ही तार को छेड़ रहा नसरुद्दीन ने का वो असली तार खोज रहे हैं को उनका तार कहा मेरा तार मुझे मिल गया अब मैं क्यों खोजूं जिसको मिल गया वो क्यों खोजे वो खोज रहे हैं अभी इसलिए तलाश कर रहे हैं मैंने तो तत्ण पा लिया मैंने तो जब खरीदा तभी मैंने देख लिया कि कौन सा तार इसमें जचता है जो जचा है उसको ही बजाऊंगा अब तो मैं हूं और ये तार है और इसके लाभ ही लाभ लाँग है एक तो बड़ा लाभ यह हुआ कि पत्नी ने एकदम संगीत छोड़ दिया मोहल्ले में और जो कोई हारमोनियम इत्यादि बजाते थे उन सब ने बंद कर दिया सारे मोहल्ले में संगीत समाप्त हो गया है मेरी संगीत एकमात्र बचा है सब मेरी जान खा रहे थे अब कम से कम इतना तो सुख मुझे है कि कोई मेरी जान नहीं खा रहा अब मैं भी काफी तड़फ चुका अब तुम तड़फो मैं तो यही टुन टुन टुन टुन करूंगा और वक्त विवक्त बजाऊंगा क्योंकि संगीत की साधना का कोई समय थोड़ी होता है अरे जब मौज आई जब स्वस्फुरना उठी आधी रात उठ के वो टुन टन टुन टन शुरू कर दे वीणा खरीद लाए इससे कोई संगीत थोड़ी आ जाएगा संगीत सतत अभ्यास मांगता है जन्म तो केवल वीणा के खरीदने जैसा है फिर जीवन तो संगीत जैसा है धर्म को मैं जीवन की कला कहता हूं इस अर्थों में पूर्णानंद जन्म एक अवसर है इस अवसर को तुम चाहो तो महासंगीत बन सकता है मगर चाहो तो तो तुम्हारे भीतर भी बुद्धत्व का प्रकाश उठे तुम्हारे भीतर भी दीपक राग जगे और चाहो तो सोरगुल मचेगा सोरगुल ही मच रहा है चारो तरफ सोरगुल लोग सोरगुल को ही जीवन समझ रहे हैं जितना ज्यादा शोरगुल होता है उतना ही लोग समझते हैं कि जीवित है शांत बैठो तो लोग कहते हैं क्यों शांत बैठे हो क्या हो गया तुम सोरगुल मचाओ उपद्रव करो तो लोग मानते हैं कि तुम जीवित हो लोग नकलची लोग बिल्कुल नकलची अगर पास का आदमी कुछ शोरगुल मचा रहा है तुम भी मचाने लोगों के शोर मैं छोटा था तब देश में आजादी का आंदोलन चल चलता था 1942 के दिनों मेरी उम्र रही होगी ये कोई 8-9 साल 10 साल जिस नेता से मैं नाराज हो जाता गांव के मुझे नारे लगाने का शौक था उससे कंठ का व्यायाम भी हो जाता था वो अब तक काम पड़ रहा है प्राणायाम भी हो जाता था और सुबह सुबह झंडा फेरी निकाल दी और जिन जिन से बदला लेना हो उन उन से मैं बदला ले लेता था मेरे बदला लेने का एक ढंग था और तब से मैं समझा कि आदमी का मनोविज्ञान अद्भुत है मेरे गांव के दो तीन ही खास खास नेता थे वो भी समझ गए तो मुझे बुला के मिठाई खिलाते खिलौने देते कहते भैया कैसी नाराजगी और मेरा राज क्या था राज ये था, कि राजिश राज मुर्दाबाद इसके नारे लगवाता। पांच सात दफे ब्रिटिश राज मुर्दाबाद ब्रिटिश राज मुर्दाबाद और फिर साहेबदास तो जनता कहती मुर्दाबाद क्योंकि पांच सात सात दफे का जो अभ्यास हो जाता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद साहबदास तो साहबदास मुझे बुला के कहते कि तू जब भी कहता मेरा नाम गलत जगह लेता जब जिंदाबाद जिन्थ जनता कह रही हो महात्मा गांधी जिंदाबाद जवाहरलाल नेहरू जिंदाबाद तब तो तू कभी साहबदास का नाम नहीं लेता ब्रिटिश राज मुर्दाबाद तब तू मेरा नाम घुस देता बीच में और सारी जनता मुर्दाबाद कह देती अब मैं वहां झंडा लिए खड़ा हूं और मुझके मुर्दाबाद कहलवाया जा रहा मैं बचपन से अध्ययन करता रहा हर चीज का कि लोग कैसा व्यवहार करते लोगों को ना मुर्दाबाद से मतलब ना जिंदाबाद से कौन मुर्दाबाद कौन जिंदाबाद किसको लेना देना है जो धुन पकड़ गई लोग नकलची हैं तो मैं कहता भाई अगर ठीक जगह पर बुलवाना हो तो फिर उसका इंजाम करना पड़ता फिर देवी देवता को चढ़ोतरी करनी पड़ती तो साहबदास कहते कि करेंगे भाई तू क्या चाहता मिठाई ले फल ले सारा बगीचा हमारा पड़ा है तू घुस जो तुझे करना हो कर मगर देख गलत जगह हमारा नाम नहीं लेना अगर गलत जगह नाम लेना हो तो श्रीनाथ भट्ट वो गांव के दूसरे नेता थे तो मैं गलत जगह श्रीनाथ भट्ट का नाम ले देता वो बुलाते भाई तू तो क्या मामला है मिठाई ले लो ये करो मैं कहता साहबदास ज्यादा दे रहे हैं अगर उससे ज्यादा की हिम्मत हो तो बोलो नहीं तो मुर्दाबाद चलेगा नेताओं नेताओं में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक नेताओं का धंधे ही प्रतिस्पर्धा है भीड़ जहां जा रही तुम तो उस तरफ चल पड़ते हो तुम कभी नहीं देखते कि क्या कर रहे हो सारे लोग धन कमाने में लग गए तुम लग गए सारे लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तुम भी चले सारे लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं तुम भी चले तुम्हारा धर्म तुम्हारा जीवन तुम्हारा दर्शन सिवाय नकलचीपन के और क्या है और यूं कार्बन कापियों की तरह जियोगे तो तुम्हारे जीवन से संगीत उठेगा शोरगोली होने वाला है और तुम्हें देख के तुम्हारे बच्चे यही करते रहेंगे और उनके बच्चे यही करते रहेंगे सदियां बीत जाती हैं बीमारियां इस तरह दोहड़ती रहतीं, दौड़ती रहती, रहती जितनी दोहड़ती हैं उतनी मजबूत हो जाती हैं। जितनी पुनरुक्त होती है उतनी प्रचारित हो जाती लोग कहते हैं हमारे बाप दादे भी यही करते थे जैसे कि तुम्हारे बाप दादों ने किया इसलिए करने में कोई सत्य हो गया तुम्हारे बाप दादों से पूछते तो वो कहते हैं, हमारे बाप दादे ऐसा करते थे फिर फिकिर ही नहीं है कि कौन ने शुरू किया क्यों शुरू किया किस मूढ़ ने किसी बात को शुरू किया किस कारण शुरू किया मगर लोग चलते रहेंगे इन पांच हजार वर्षों के ज्ञात इतिहास में आदमी धर्म के नाम पर जहर के घूंट पीता रहा है मगर चूंकि पांच हजार वर्ष पुरानी बात हो गई इसलिए इसकी महिमा हो गई साख हो गई पुराने होने से इतनी भीड़ ने इसको दोहराया है कि तुम्हारी यह हिम्मत ही नहीं जुटती पांच हजार पुरानी इस भीड़ से तुम पृथक हो जाओ तुम्हारे प्राण कप्ते और धार्मिक व्यक्ति वही है जो निज होने की घोषणा करे निजता की उद्घोषणा धर्म की शुरुआत है अपने जीवन को जीना है किसी और के जीवन को नहीं यह जीवन की कला का पहला सूत्र हुआ अपने जीवन को अपने ढंग से जिएंगे, चाहे जो परिणाम हो दांव पर लगाएंगे अपने को फिर हारे भी तो मजा है जीते तो, तो मजा है ही मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि अगर व्यक्ति अपनी निजता की घोषणा करे तो उसके जीवन में हार होती ही नहीं क्योंकि वहां फिर हार भी जीत है और भीड़ के साथ चल के अगर कोई जीते भी तो जीत नहीं होती वहां जीत बिहार भी है भीड़ जीतती तुम नहीं जीतते और भीड़ के साथ चले आत्मा को गमा दिया और जिसने आत्मा गमा दी उसने सब गमा दिया फिर जीवन अगर निषेध हो तो बात सरल हो जाती प्रतिभा की जरूरत नहीं होती भाग गए छोड़ के बैठ गए गुफा में गुफा में गुफा में बैठ जाने में कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी चाहिए कोई अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूटन एडिंगटन कोई प्रतिभा चाहिए गुफाओं में बैठने के लिए बुद्धु होना पर्याप्त है सिवाय बुद्धुओं के और कौन गुफाओं में बैठेगा किस लिए बैठेगा ये परमात्मा चारों तरफ जो इतने फूलों में खिला है इतने चांद तारों में उठा है इतने जीवन में फैला हुआ है इतने रंग रूपों में इतने इंद्रधनुष इनको छोड़ के कोई मूढ़ ही गुफाओं में बैठेगा वो हिमालय की गुफाओं में जो बैठे उनके प्रति मेरा कोई समाधर नहीं और मैं उनको जानता हूं गुफा गुफा में भटका हूं देखा है उन लोगों को उनकी आंखों में मुझे कोई प्रतिभा की चमक नहीं दिखाई पड़ी तुम्हारे महात्माओं को खूब परख के कह रहा हूं खूब देख के कह रहा हूं कि वो जड़ हैं। उनकी खूबी इतनी है कि वो तुमसे थोड़े ज्यादा जड़ हैं। इससे तुमसे आगे हैं तुम्हारे नेता है। बुद्धू हैं तुमसे थोड़े ज्यादा बुद्धू हैं ज्यादा है इसलिए स्वभाव तुम्हें पीछे चलना पड़ता वो आगे चलते वो रूढ़ है परंपराग्रस्त हैं तुम में थोड़ी स्वतंत्रता भी है उनमें इतनी भी नहीं वो तो लकीर के फकीर हैं, वो तो यंत्र जी रहे हैं वो तो यूं जी रहे हैं जैसे कि कोई मुर्दा जिए और जो आदमी जितना मुर्दगी से जी रहा है उसको हम उतना बड़ा संत कहते तुम जरा अपने संतों का हिसाब तो करना कि तुम फला आदमी को संत क्यों कहते हो क्योंकि वो इतने उपवास करता है उपवास तो मरने का लक्षण है, जीने का नहीं वो आदमी इसलिए संत है नंगा रहता है नंगा तो सारे पशु रहते मनुष्य की खूबी है यह कि उसने वस्त्र खोजे पशुओं में इतनी क्षमता नहीं है कि वस्त्र खोज सके तो नंगे होने में कोई कला नहीं है तुम्हारे संत की महिमा क्या है विशिष्टता क्या है क्योंकि कांटों की सेज पे सोया हुआ है ये तो बुद्धुपन का लक्षण है बुद्धिमानी तो सुंदर सेज बनाएगी प्रीतिकर्ष सुरुचिपूर्ण कांटों पर क्यों सोएगा कोई ये तो आत्महत्या है यह आत्महत्या की तरफ छोटे छोटे कदम है लेकिन इन कदमों का हम सम्मान करते हैं हम इसको कहते हैं तपश्चर्या किसी भी तरह की मूलता को हम तपश्चर्या कहने लगते हैं और जो भी अपने को सता रहा है उसको हम मान लेते हैं तपस्वी अपने को सताने वाला सिर्फ विध्वंसक है हिंसक है आत्महिंसा से भरा हुआ है ये सारे लोग दमन से भरे हुए लोग हैं और दमन क्रोध पैदा करता है हिंसा पैदा करता है हिंसा को निकालें कहां वो कहीं तो निकलेगी किसी जगह तो निकलेगी वो कोई रास्ता तो खोजेगी और तो किसी पे निकालेंगे तो फौरन संतत्व डगमगा जाएगा अपने पर ही निकाल सकते अपने से ज्यादा निहत्ता इस दुनिया में कोई भी नहीं और अपनी रक्षा जब तुम ही नहीं करोगे तो कोई क्या करेगा कोई क्यों करेगा और लोग तो मजा लूटेंगे लोग तो देखेंगे कि चलो अच्छा है एक तमाशा होगा जैन मुनि अपने बाल उखाड़ते और भीड़ इकट्ठी होकर देखती और ताली बजाती लोग तमाशा देख रहे हैं लोग कहते हैं आहा, कैसा त्याग बाल उखाड़ रहे हो निपट गमारी कर रहे हो एक तरह का पागलपन है स्त्रियों में तो हमेशा से पाया जाता है यह पागलपन जब भी वो गुस्से में होती हैं तो बाल खींचने लगती बाल लौचने लगती यह केस नौच कोई बड़ी बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है विक्षिप्तता का लक्षण है लेकिन स्त्रियों को कोई नहीं कहता कि आह कैसा त्याग कैसी तपश्सिया लोग कहेंगे मूड हो स्त्रियों को जब क्रोध आएगा वो भोजन नहीं करेंगी खाना बंद कर देंगी स्त्रियां तो बहुत पुराने समय से गांधीवादी रहीं गांधी के बहुत पहले से सत्याग्रही रहीं बहुत पहले से गांधी तो स्त्रियों की जो आते थी उनको ही बड़े पैमाने पर दोहरा रहे थे लेकिन उन्हीं आत्मों के कारण महात्मा है और फिर ये सब जो रोग इकट्ठे हो जाएंगे इनका कहीं से निकास करना होगा मैंने सुना एक वैश्या ने एक सर्वोदयी नेता को निमंत्रण दिया तुम थोड़ा चौंकोगे कि वैश्या और सर्वोदयी नेता को क्यों निमंत्रण दे सर्वोदयी नेता तो ब्रह्मचर्य की बात करते जो जो ब्रह्मचर्य की बात करते उन्हीं ने तो वैश्याएं पैदा की हैं वैश्याए हैं ही दुनिया में इसलिए और तब तक रहेंगी जब तक लोग अस्वाभाविक दमन की प्रक्रियाओं को आरोपित करते रहेंगे वैश्याओं में और सर्वोदयी नेताओं में और महात्माओं में एक आंतरिक गठबंधन सर्वोदयियों का जो संगठन है उसका नाम है सर्वसेवा संघ मैं कभी कभी सोचता हूं अगर वैश्याएं भी कोई अखिल भारतीय संगठन बनाएं उसका नाम भी होगा सर्वसेवा संघ उससे अच्छा और क्या नाम होगा सबकी सेवा करना ही उनका लक्ष्य और तन प्राण से करती पूरी तरह करती सर्वोदय महात्मा पूरे दो मुर्गे खा गया तुम कहोगे सर्वोदय महात्मा और मुर्गे इससे तुम चौंकना मत लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी मुर्गे खाने के शौकीन थे अंडे खाने के शौकीन थे फिर भी लोकनायक फिर भी महात्मा गांधी के परम शिष्य थे और विनोबा भावे के परम शिष्य थे उनके वसीयतदार थे इधर अहिंसा की बातें भी चलती रहतीं, भीतर हिंसा भी चलती रहती ये जो जयप्रकाश नारायण ने इतना बड़ा उपद्रव इस देश में किया जो कि बिल्कुल ही बेमानी था और जिस देश को सेवाएं हानि के कोई लाभ नहीं हुआ इस उपद्रव के पीछे कोई सैद्धांतिक बात नहीं थी छोटी सी बात थी बड़ी क्षुद्र बात थी और वो ये थी कि इंदिरा ने जयप्रकाश को ये पूछ लिया था कि आपका खर्चा कैसे चलता है बस ये बात उनको चोट कर गई ये घाव छू गया और ये चोट करने वाली बात थी क्योंकि जयप्रकाश का जीवन भर खर्चा चला है बिरला के खानदान से महावारी बंधी हुई थी वेतन बंधा हुआ था अब यह दुनिया बड़ी मजेदार है यहां क्या क्या खूबियों की चीजें चलती हैं जिनका हिसाब है लगाना मुश्किल बिरला इस देश के सभी तथाकथित सर्वोदयियों को तनखा देते मासिक तनखा, एक तारीख को उनको तनख्वाह पहुंच जाती और ये जो जयप्रकाश नारायण को पैसा मिलता था ये महात्मा गांधी की आज्ञा से मिल रहा था और ये जयप्रकाश कहना नहीं चाहते थे कि खर्च कहां से चलता है बिरला का कैसे नाम लें, गरीब जनता के सेवक धनपतियों के दुश्मन और धनपतियों की ही नौकरी पे जी रहे हैं, उनसे ही पैसा पा रहे हैं ऊपर से अहिंसा की बातें भीतर हिंसा ऊपर से विनम्रता की बातें भीतर अहंकार सर्वोदयी महात्मा पूरे दो मुर्गे खा गया खाने के बाद उसे एक बूढ़ा मुर्गा आंगन में नजर आया उसे देखकर सर्वोदयी महात्मा बोला देखो यह मुर्गा किस शान से चल रहा है वैश्या ने जल के जवाब दिया शान क्यों ना हो इसके दो बेटे एक महात्मा की सेवा कर चुके जब जब जबरदस्ती कुछ आरोपण किया जाएगा तो पीछे के रास्ते से सारे उपद्रव बहेंगे मवाद बहेगी और जीवन में एक अप्रामाणिकता आ जाएगी जीवन में एक झूठ आ जाएगा जीवन दोहरा हो जाएगा एक दिखाने का और एक जीने का अगर तुम्हें जीवन की कला सीखनी हो तो उसका दूसरा सूत्र है प्रामाणिकता ऑथेंटिसिटी। जैसे हो वैसे ही जीना दोहरे चेहरे लगाने की जरूरत नहीं डरो क्यों किससे डरना है किससे भयभीत होना है छिपना किससे है छिपाना किससे मेरा अपने सन्यासियों से यही कहना पाखंडी भर मत होना अब तक सारे तथाकथित महात्मा किसी न किसी तरह के पाखंड में रत रहे पाखंड का अर्थ होता है कहना कुछ करना कुछ मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि तुम जो कहो वो वही होना चाहिए जो तुम करो कोई जरूरत नहीं अन्यथा कहने की क्योंकि तुम जो कर रहे हो वह स्वाभाविक है इसलिए अन्यथा क्यों कहोगे मगर जब तुम्हें यह सिखाया गया कि ब्रह्मचरी जीवन और काम वासना तुम्हारे भीतर हिलोरें ले रही तब तुम क्या करोगे तुम मुश्किल में पड़ जाओगे पाखंड पैदा हुआ ही रखा है पाखंड से बचना असंभव है बचने का उपाय ही नहीं छोड़ा गया ब्रह्मचरी ही जीवन है यह तो सिद्धांत हो गया मगर अपनी काम वासना का क्या करोगे वो लहरें मार रही वो धक्के मार रही संत महाराज ने पूछा है मेरे दिल बच प्रेम हिलोर ले रिहा है उचक उचक बल मारदा है जिसे भी दो वो ला ही नहीं मैं बड़ा मजबूर हो गया हा मैं इस प्रेम दा की करा काम वासना तो पंजाबी है वो तो बल मारेगी सभी की काम वासना पंजाबी वो तो उठ उठ बैठेगी तुम ठीक कह रहे हो ऊंचा उचक, उचक बल मारदा है संत महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे हैं इसलिए तो उनको महाराज कहता हूं सत्य ही कहते हैं वो छिपाते करते नहीं ठीक बात कह रहे हैं कि मेरे दिल विच प्रेम हिलोरन ले रहा है अब अगर ब्रह्मचर्य ही जीवन है और दिल विच प्रेम हिलोरन ले रहा है और उचक उचक बल मारदा है तो करोगे क्या तो ऊपर से एक मुखोटा ओढ़ लेना राम नाम की चदरिया और फिर भीतर से कोई रास्ता खोजना पड़ेगा और तब धोखा हो जाएगा तब तुम अपने साथ ही बेईमानी करोगे नहीं इस प्रेम को स्वीकार करो अंगीकार करो यह तुम्हारी जीवन ऊर्जा है और घबराओ मत संत तुम कहते हो जैसे भी दो वो ले ही नहीं लोग डर गए हैं लोग डरे हुए हैं प्रेम के विपरीतों ने समझाया गया है कोई लेना ही नहीं चाहता न कोई लेना चाहता न कोई देना चाहता लेना भी पड़ता है देना भी पड़ता है लेकिन लेना भी कोई नहीं चाहता देना भी कोई नहीं चाहता बड़ी उलझन में आदमी को डाला गया है आदमी की फांसी लगा दी है जिए तो मुश्किल न जिए तो मुश्किल आदमी का जीना ऐसा अकारण संकट से भर दिया है फिजूल ही तुम कह रहे हो मैं बड़ा मजबूर हो गया मजबूर तो हो ही जाओगे मगर फिक्र मत करो अपने को अंगीकार करो अपने को स्वीकार करो तलाश जारी रखो कोई ना कोई मिलेगा लेगा और यहां नहीं मिलेगा तो पूरी पृथ्वी पर कहीं भी नहीं मिल सकता है। और तुम्हारे ही भीतर थोड़ी ऊंचक उचक बल मारता है औरों के भीतर भी ऊंचा उचक, उचक बल मारता है मगर वो उसको बिठाए हुए हैं भीतर वो ऊंचा उचक, -उचक बल मारता है वो ऊंचक -उचक, उचक, उचक उसको दबा देते आखिर उनकी भी समझ में आएगा यहां रहेंगे तो समझना ही पड़ेगा क्योंकि यहां मेरा मूल सूत्र यही है कि जीवन में जो भी है सब शुभ है उस शुभ को और भी शुभ करना है उस शुभ्र को और भी शुभ्रत करना है मगर जो भी है वह पाप नहीं है वह पुण्य की संभावना है पुण्य का बीज है बीज को बोना है श्रम करना होगा अगर बीज को फलों तक ले जाना फूलों तक ले जाना है तो प्रतीक्षा भी करनी होगी जीवन का जीने की कला का दूसरा सूत्र है प्रामाणिकता एक ही तुम्हारा व्यक्तित्व होना चाहिए दौरा नहीं पहला सूत्र है निजता अपने ढंग से जियो अपने रंग से जियो अपनी मौस से जियो मैं उसको सन्यास कह रहा हूं और दूसरा सूत्र है प्रमाणिकता और तीसरा सूत्र है भूलकर भी कहीं इस ख्याल को मत टिकने देना कि तुम्हारे जीवन में कुछ है जो गलत है अगर कुछ गलत लग भी रहा हो तो जानना कि इसी के भीतर कहीं सही छिपा हुआ है ये गलत सही को अपने में छिपाए हुए जैसे बीज की सख्त खोल के भीतर कितने फूल छिपे करोड़ों फूल छिपे बीज की सख्त खोल पर ही मत अटक जाना फूल अभी दिखाई भी नहीं पड़ते बोगे जमीन में पौधा बड़ा होगा वृक्ष बनेगा हजारों पक्षी निवास करेंगे सैकड़ों लोग उसकी छाया में बैठ सकेंगे तब फूल से भरेगा आकाश वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बीज की इतनी क्षमता है कि सारी पृथ्वी को हरा कर दे क्योंकि एक बीज से फिर करोड़ों बीज होते फिर एक एक बीज से करोड़ों करोड़ हो जाते होते होते सारी पृथ्वी एक बीज के द्वारा पहली दफे इस पृथ्वी पर एक ही बीज आया होगा और उसी एक बीज का परिणाम है सारी पृथ्वी हरी तो तीसरा सूत्र ख्याल रखना जो भी जीवन ने तुम्हें दिया है शुभ उसका सम्मान करो सत्कार करो निंदा नहीं और तब चौथा और अंतिम सूत्र है कि जो तुम्हारे भीतर है अनगढ़ पत्थर की तरह उसे गढ़ना उसकी मूर्ति बनानी ध्यान से वह अद्भुत कार्य पूरा होता है ध्यान है अपने भीतर मूर्ति निर्माण की कला पत्थर में जो जो अनगढ़ हिस्से हैं उनको छांटना जैसे मूर्तिकार छांटता है फिर धीरे धीरे एक अनगढ़ पत्थर जो रास्ते के किनारे पड़ा था, इतना सुंदर मूर्ति बन जाती बुद्ध की, की महावीर की कृष्ण की, की, की क्राइस्ट की कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते ध्यान छेनी ध्यान एकमात्र उपाय है अपने भीतर अनगढ़ को गढ़ने का बस ये चार सूत्र तुम्हारे ख्याल में आ जाएं कि तुम्हें जीवन की कला आ जाएगी और जिसने जीवन जाना उसने ईश्वर जाना पूर्णानंद जिसने जीवन जाना उसने आनंद जाना जिसने जीवन जाना उसने मोक्ष जाना क्योंकि जीवन शाश्वत है एक दफा जाना तो पता चलता है कि अरे मैं ना तो कभी जन्मा और मैं न कभी मरूंगा मैं था जन्म के पहले मैं रहूंगा मृत्यु के बाद भी इस अमृत की अनुभूति धर्म का सार सूत्र है